निराग करते दो पक्ष उठाता है ना निद्रा के आग का मुझे पूर्वकालीन व्यवस्था है या निद्रा पूर्वकालीन तो है तो स्वीकार निद्रा की ओर अभिमुख करने के लिए हम सब ताम झाम जुगाड़ कर रहे हैं और निद्रा के लिए हमें निद्रा काल में तो पता भी नहीं रहता बिस्तर पर है कि हवा में है <laughs> क्या माला और कहा सो तो सो जाते हैं उसके तो पता ही नहीं बिस्तर पर है कमरे में बाहर है कि कहा है कैसा है क्या है कुछ नहीं इसलिए बात तो हमें भी स्वीकार निद्रा के पूर्वकालीन व्यवस्था है ये सारी चीजें हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है द्वितीय निद्रा काल में भी इसकी जरूरत हो तो निरा नहीं हो निद्रा के में काल में बिस्तर आदि की कोई जरूरत जुरुत नहीं है निद्रायाम तो सुखम यद तत्ते के ना सुखाभिमुख धीरा दो पश्चात मज्जिद परे सुख है निद्राया सुखम यद तत्व हेतुना जनित है निद्रा में जो सुख अनुभव होता है वो किस साधन से पैदा होता है किसी साधन साधन से पैदा नहीं होता ये सब साधन क्या सब साधन क्या क्या किए साधनों ने किया फिर शुरू में सुख की और अभिमुख करने के लिए इस बुद्धि को सुख की और अभिमुख करने के लिए सारे साधन थे पश्चात लेन अभिमुख के बाद में पर सुख है उस परम सुख में वो डूब जाता है अनुसंधान अभाव आपके काल में निद्रा में जब पहुंच जाते हैं वहां पर जाने के बाद में आपको कुछ पता नहीं रहता है आपको पता नहीं बिस्तर पर सोए है कि जमीन पर सोए कि चिटाई पर है कि पहले खाट पर जमीन पर आ गए हैं पता भी नहीं चलता कई बार होता है ना खाट पर सोए जमीन पर जगह लड़क नीचे आ गया जगह किसने मेरे को नीचे डाल दिया इससे पहले सुशक्ति काल में आपको मालूम नहीं रहता है शैयादि का अनुसंधान अभाव आदि का अनुसंधान ही नहीं होता है तम ते इसलिए शैयादि जन्य सुख सुतिकाल में नहीं है निद्राएन्यम सुखम यदि अस्थित तरी तद विषय सुखवत् तद विषय सुखवत्त निद्रा में जो सुख है वो अजन्य सुख यदि है तो अजन्य सुख रूपेण हम उस समय क्यों अनुभव नहीं होता विशेष सुख के समान तभी माने वह विशेष सुख विशेष सुख के समान कुतुना क्यों अनुभव नहीं होता इत्याशं क्योंकि उस समय अनुभवी दुख या ना उसमें एक हो गया है क्योंकि अनुभवित हु तथा तस्वीन सुख सागर में डूब गया है सुख रूप हो गया है अत नहीं जान पाता उस समय मैं सुख रूप में हूं विशिष्टता विशेष सुख में क्या होता है आप विषय से भिन्न रहते हैं ना? विषय सुख से आप भिन्न है कि विषय से सुख जो कर रहा हूं विषय भी मुझसे अलग है विषय यानी सुख भी मुझसे गुण रूपेणा एक वृत्ति के रूप में विशे, विशेष विशेष हम अनुभव करते रहते हैं इसमें अनुभवीता अलग है अनुभावी सुख है उस सुख का अनुभाव जो विषय अलग रहता है तीनों त्रिपुटी विद्यमान है लेकिन वैसे निद्रा कालीन जो परम सुख है उस सुख में त्रिपुटी नहीं रहता ना वहां कोई विषय है जिसे सुख पैदा हो रहा होगा कि निद्रा शयादि भी नहीं रह जाता उसे पता ही नहीं है शयादि का अतः शयादी का भी अभाव है वहां पर काल में अत वे कहते हैं निमग्न विशेष सुख के समान कोई नहीं कर सकता बड़ा समस्या है बहुत जितने की विरोधी हैं वेदांत नहीं समझ पाते हैं इसी बात करते फिर तो हमको क्या फायदा वेदांत का हम ब्रह्म हो गए हम अनुभव नहीं कर पाए ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव हम नहीं कर पाएंगे हम ब्रह्म हो गए हाँ इसे तो है ना वेदांती जब दृष्टान्त देता था तो उसको मानने को तैयार नहीं कोई भी नमक का ढेला समुद्र को नापने गया समुद्र में विलीन हो गया वो नमक गया फायदा क्या हुआ जाने को उसका। बर्बाद हो तो, गया खुद नष्ट हो गया खुद ही नष्ट हो गया व्यर्थ हो गया उसका प्रयास इधर से वेदांत के चिंतन करना खुद भ्रम हो जाएंगे लेकिन हम भ्रम का अनुभव नहीं कर पाएंगे सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे वो आनंद सागर मही हूँ ये नहीं समझ पाएंगे हम अलग से जानना पड़े ना मैं आनंद सागर हूँ कैसे अनुभव करे नाम तो लग सकता है आनंद सागर स्वामी आनंद सागर आनंद सागर का अनुभव में वृष्टि को लिए अनुभव करना चाहता है अब समृष्टि का अनुभव नहीं हो पाएगा वृष्टि को बनाए रखते हुए आप अनुभव कैसे कर पाएंगे न तुम नाम नियम न बुद्धि रहेगी न अहंकार रहेगा न जगत रहेगा सारा स्वाह उस आनंद में ऐसे शुक्ति में अनुभव हो रहा है सब गुणम ना हम ना वही जगत का है न बुद्धि है न हम है न जगत है लेकिन उस अनुभव को, को कोई मानने को तैयार नहीं आप अनुभव स्वरूप ही हैं अनुभव स्वरूप आचार्य है आप वो मानने को त्यार नहीं कहता है अनुभव बेकार हमें नहीं चाहिए हमको तो अलग से दिखना चाहिए हाँ ये आनंद है ये आनंद सागर में छकरा हूँ जब मैं आनंद सागर हूँ मुझे ऐसे अनुभव होते रहना चाहिए विश्व रूप अनुभव करना चाहते ये समस्या सबके साथ ये तो समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज को दृष्टान देने पर भी नहीं समझ पाएंगे मान नहीं मानेंगे नहीं तभी तो इतने सारे आचार्य हुए इतने सारे भाषी हुआ इतने सारे ग्रंथ बने जा रहे हैं सब में ही सब प्रा है मैं बना रहा हूँ अपने अहंकार बना रहे और ब्रम भी अनुभव हो जाए दोनों हो ये चाहते हैं ये नहीं हो पाए इसे कहते हैं अनुभवत अनुभव तद अनुभव आह सुखे परे सुखे मज्जे आदो पहले क्या हुआ निद्रा या पूर्व काले आदो कर, निद्रा के पूर्व काल में जीव सुखाभिमुखी जीव क्या कर रहा है सुख के अभिमुख बुद्धि वाला होता है उसमें सहयोग कौन दे रहा है शैया सुखाभिमुखा धीर बुद्धि यश स तथा भगवती शैयाद सुख जो है उसकी ओर अभिमुख हो गया बुद्धि जिसका ऐसा आदमी हो जाता है पश्चात वो फिर उसके बाद आदमी क्या कर दिया निद्रा काल निद्रा काल में परे उत्कृष्ट सुख है सुख है सुख में ही विलीन हो जाता है अर्थ में श्लोक प्रपंच। ये समझना बहुत जरूरी है इसे इसी को व्याख्या करेंगे तीन श्लोकों के द्वारा जागृत्या वृत्ति विश्रांतो विश्रम विरोधिनी अपनी स्वस्थ चित्तो अनुभवे दिषय सुखम जागृत व्यावृत्त विश्राम तो व्यवहारों के द्वारा थका हुआ है जागृत व्यवहारों से थका हुआ है तो क्या करता है शुरू में थोड़ा विश्राम लेना चाहता है उस विश्राम के लिए सब जरूरी है थके हुए इंद्रियों को ठंडा करने के लिए मन थका है दिन भर व्यवहार किया रटा सुना समझ में आया तो नहीं आया तो दिमाग तो फेल हो ही जाता है थक जाता है है ना नहीं आए तो जल्दी थक जाता है आने पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा हैं से टिका रहता है थकता तो वह दशाम है ये सारे थके हुए हैं थके हुए है, थोड़ा इसलिए आराम चाहिए इनको आराम के लिए सब जुगाड़ है आसन वगैरह जो है गद्दी पद्दी रजाए वजाए कंबल, ये सारे उन थके हुए इंद्रियों को थोड़ा आराम देने के गर्मी में थके इंद्रियों के लिए आराम देने को टंखा चाहिए कूलर चाहिए ए चाहिए साधन है तो थके हुए मन को थोड़ा विश्राम देने के लिए इंद्रियों को मन को शरीर को मन विश्राम, विश्राम शरीर देना पाया बाद में पूर्ण सुख में चला गया अपनी दूर हो गया दुख दूर हो गया तो, तो सुखम वह विषय में सुख अनुभव जैसे कर्तृष्टानते विषय में जैसा सुख अनुभव करता है हो, हो नहीं तो विषय सुख भी अनुभव होगा नहीं आदमी थके थके थके आया हुआ है उसको स्वाद क्या पता चलता है वो खा जाता, जाता है स्वाद उसको पता जा भूखे को स्वाद कभी नहीं पता चलता आधा पेट भरने के बाद उसको दिमाग में आते क्या खा रहा हूं क्या है ये सब तो स्वाद देखता है, यही होता है ना व्यवहार है संसार में विशेष सुख का अंतराल में थोड़ा आपको विश्राम चाहिए, उस तो विश्राम के पश्चात भी है जागृत व्यावृत्ति भी इत्यादि ना जीवो जागृत व्यावृत्ति भी मैंने जागरण अवस्थाएं क्रियमाण व्यापार विशेष ही जागृत अवस्था में किए गए सकल व्यापार विशेष व्यवहार विशेषों के द्वारा श्रांत थका हुआ है थका हुआ है तो कुछ तो विश्राम चाहिए उसको तो विश्राम यो कहा विश्राम करेगा ये मृदुश्याद मृदुशैया आदि उसके लिए विश्राम का स्थान है शयन कर सो करके लेट करके अर्थ अनंतरम उसके बाद उसके विरोधिनी व्यापार व्यापार जनित व्यवहार जनित जो दुख था हट गया निवारित स्वस्थ होकर के अव्याकुल मना भूतवा अव्याकुल मन वाला होकर के शैयादो विषय जााय मानन सुख अनुभवे शैया आदि विषयों में उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका अनुभव करता है साक्षात पूरी विषय सुखं कीदृश वो शैय्यादि जन सुख भी विशेष जो सुख है वो भी किस प्रकार का होता है सर्व सुख से समझाने के लिए ना पहले विशेष सुख को समझना जरूरी है तब तो सर्व सुख समझ में आएगी इत्याकांक्षा तरूपम दर्शेन परे सुखे है निमज्जन निमित्त न तद अनुभवे श्रमम दर्शेती कि परे सुख में पर सुख में जो डूबना है उसका निमित्त क्या है विशेष सुखता का सुख है शैया आदि का सुख जो है स्वर्ग सुख में जाने के लिए एक साधन बना हुआ है नहीं यह इसमें भी आदमी थक जाता है तभी उसमें जाता है भाई व्यवहार से थका तो सैया सुख में आया शैया सुख में भी थकेगा तब पूर्ण सुख में जाएगा माने सुख से भी थकता है आदमी दुख से थका और सुख से थकेगा तब पूर्ण सुख में जाएगा अब पूर्ण सुख में जाने पर बात थकेगा नहीं कैसे वही बता रहे हैं देखो तो निमज्जन निमित्त है परे सुखे निमज्जन जब पर सुख में डूबे के प्रति निमित्त है निमित्त होने से तद अनुभवे श्रम दर्शेगी इसे तारसाद जन्य जो सुख है उसका में भी क्या होता है श्रम होता है इसी को दिखा रहे आत्माभिमुखी वृत स्वानंद प्रतिबिंबती अनुभूय त्रिपुट्य श्रांति या वहां भी त्रिपुटी है ना इसलिए वहां त्रिपुटी जब तक जाए तब तक थकान रहेगा कहते हैं आत्माभिमुखी वृत्तो आत्मा की अभिमुख जो बुद्धि की वृत्तियां उनमें क्या है आत्मा स्वरूपान का थोड़ा सा प्रतिबिंब पड़ा है उस प्रतिबिंब को ग्रहण कर रहे हैं आप निद्रा के आरंभ काल में निद्रा के पूर्ण निद्रा कार्य पूर्व काल में आप उस जो वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद है उसका अनुभव कर हैं और उस अनुभव करने में अनुभून अत्रापि त्रिपुटिया वहां भी त्रिपुटी के होने से त्रिपुटी के द्वारा वो क्या हो गया श्रांति में अपने आप थकान को प्राप्त कर जाता है और उस थकान को दूर कहां से करेगा जागृत ना कर तो नहीं सकता यहां से तो वह गया बेचारा वहां से लौटेगा कहां से दुख से थोड़े सुख में गया और थोड़े सुख से पूर्ण सुख में जाना चाहेगा वो उत्तरो उत्कृष्टता को पाना चाहते है ना संसार के में कि हर व्यक्ति उत्तर उत्कृष्ट चीज को पाना चाहता है एक सुख मिला इससे उत्कृष्ट सुख किससे मिलेगा उसकी खोज में रहता है अभी आपने जागरकालीन सगल दुखों की अपेक्षा से सगल विशेषों की अपेक्षा से निद्रा के पूर्वकालीन शैया जिन सुख को महत्व देते हैं अब उस सुख से भी उत्कृष्ट सुख की आप खोज करेंगे ना कि वापस में कृष्ण चले जाएंगे नहीं उत्कृष्ट को खोजेंगे क्या है सर्वभता सुख है वही निद्रा है अनागत विषय संपादना दिना दुख अनुभूय जागर कर के द्वारा आप प्राप्त विषंग के द्वारा आपने विभिन्न प्रकारों का अनुभव किया था तिवृत्त है उसकी निवृत्ति के लिए क्या किया मृदुशय्याद शयानस्य बुद्धि अंतर्मुखा भवधि मृदुशैयादि पर लेटा हुआ व्यक्ति का बुद्धि अंतर्मुखा हो जाती है तस्याच बुद्धिवृत्तो अंतर्मुख हुई उस बुद्धिवृत्ति में सर्वभूत आनंद है के दर्पण मुखम भी वह प्रतिबिंब जो आनंद है स्वाभिमुख स्वाभिमुख दर्पण में जैसे मुख का प्रतिबंध होता है वैसे ही वह आनंद दर्पण कौन सा दर्पण बुद्धि वृत्ति रूपा दर्पण बुद्धि वृत्ति रूपा दर्पण में आनंद का प्रतिबंध पड़ गया क्योंकि आत्म तो बुद्धि दर्पण किस तरफ थी जगत की ओर थी स्वरूप की ओर नहीं था अब आत्मा की ओर होने से अब इसका आनंद रूप प्रतिबंब स्वरूप पड़ विषयानंद इसी को हम विषयान कराते नाम विषयानंद जब जब होता है ना ये किसी भी चीज का आपको सुख मिलता है आ, आ, वास्तविक विषय का सुख मिलता है आपकी बुद्धिवृत्ति विषय को भी छोड़ करके दो क्षण के लिए अंतर्मुख हो जाता है अंतर्मुख तो आनंद प्रति पड़ गया आनंद प्रति पड़ता है तो उसे आन को लेकर आपको हाँ भाई सुखी हुआ इस विषय से ये इसे अपी, अपी, अपी भी भी भी है। इसे कहते देखो, अपि क्षण त्रिपुटिया अनुभवित्री भी है वहां पर अनुभव करने वाला है अनुभव रूप क्रिया है और अनुभव किया जा रहा है जो शैयाजन्य सुख वो भी है विषय रूपेण अती श्रम प्राप्त में आज इस त्रिपुटी के द्वारा श्रम को प्राप्त हो जाता है प्राप्त तथा लेकिन सुख तो मिल रहा है ना श्रम से भी कहते नहीं सुख भी को आपने करना आप चाहेंगे जैसा दुख जन्य श्रम को आपने करना चाहते थे इधर विशेष सुखजन श्रम को भी आप हटाना चाहते उत्कृष्ट सुख को और जाना चाहेंगे तत्म श्याम जीवो धावित परात्मनी तेन ईक्यम प्राप्त तृत्य ब्रह्मानंद स्वयं भवे तत्म से अर्थम निद्रा पूर्व शैया जन्य जो सुख है उस सुखान सुखानुभव से जन्य जो श्रम उस श्रम को भी हटाने के लिए थखान को भी दूर करने के लिए जीव जो है अपने स्वरूप की ओर भाग जीवो धावे परमात्मा की ओर दौड़ता है तेन और इस ढंग से प्राप्त कर जाता है तत्तियों ब्रह्मानंद स्वयं भवे उस परमात्म स्वरपूप में विद्यमान ब्रह्मानंद है ब्रह्म सब आनंद आनंद रूप को प्राप्त कर अनुभव करने लगता है स्वयं हो जाता है तक त्रिपुटी दर्शन जनित त्रम मैंने तस् श्रम से तस् श्रम क्या है तसे लेना कहते हैं त्रिपुटी दर्शन जनितस्य जनित श्रम से अपनोदायनुत्यतम अपनोदाय अपनो हटाने के लिए सीव वही जीव क्या करता है परमात्मी आनंद रूपी ब्रह्मणी ढावे गच्छे गच्छेत ब्रह्म की ओर शीघ्र ही चला जाता है कई लोगों को देखने को मिलता है लेटे नहीं हो गए छुट्टी पाए लेटते ही बराबर स्वा <laughs> कई लोग बेचारे इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे बहुत देर लग जाता है निद्रा में पहुंचने में कि सैयाजनी सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता सैयाजी सुख भी सही सही नहीं हो पाता जब तक तब तक वो गार्ड निद्र में जा नहीं सकता पहले सैया जी ने सुख अनुभव करेगा उससे थकेगा तब न सुख में जाएगा वही नहीं उत्पन्न हो पाता परेशान रहता है मन और सैया सुख को भी ग्रहण नहीं कर पाता कई बार सैया भी कंटक लगने लग जाता है, रहता है।, है, है पे और पे परेशान मेंटली रात भर जगह रह जाता है कई लोगों को इस तरह से होता क्या करे परेशान मन टेंशन टेंशन है जो टेंशन है के कारण से होता जन सुख भी अनुभव नहीं कर पाएगा तो वो निद्रा सुख में जा नहीं पाता है शुरू में ये जरूर जाएगा शीघ्रम शीघ्र पहुंच गया तो शीघ्र ही सर उ जानक्य जाग जा करके वो कह रहे थे ना ब्रह्मणा भ्रमणा ऐक्यम तादात उस भ्रम के साथ तो प्राप्त करके कैसे प्राप्त किया छांदी में बता रहे हैं सता स में ती सत के साथ उस समय वह एक ही भूत हो गया था ऐसे लिखा है यदि है स्वयं तत्रह त्रत स्थित त्य मैंने उस शुक्ति में जो स्थित ब्रह्मानंद वह ब्रह्मानंद ही हो जाता है तत्य कह करके परिच्छेद बता रहे तस्वीन काले तत्र है ना तो भाई वहां रहने वाला का मतलब क्या वहां नहीं रहने वाले फिर आने वाला है बाद में दोबारा दोबारा उसको जगत में आना है अर्थात आवर विशिष्ट करके ही जा रहे है आवरण रही तो करने जा रहा है उसी प्रकार से ऐसे घड़े है में पानी भर दो भर दिया घड़े में पानी भरने के बाद उसको नदी में डुबा दो यद्यपि घड़े का पानी उसी नदी का था पानी पानी तो एक हो गया यानी घड़ा है ना अभी आवरण जब निकालोगे तो क्या होगा फिर परिच्छिन पानी आ जाएगा वापस अपरिचिन्नता को पानी तो नदी में मिल गया तरह से घड़ा गंडा अंदर चला गया घड़े का पानी नदी का पानी एक सा हो गया यानी फिर भी परिच्छेद विद्यमान है ना अभी परिच्छेद विद्यमान होने के अब जब उठाओगे क्या तो होगा घड़े के साथ विशिष्ट पानी आने लगे घड़ा उठा गई तो घड़ा जलम आ गया नदी जलम नहीं रह गया वही हो जाता है उठ जाते हैं तो वही कृष्ण धर्मानंद हो जाएंगे हा? वो ब्रह्मानंद नहीं रह जाएंगे नाम से भी नहीं रह जाएंगे तीसरे कहते कि देखो कि सुषिप्तों से ब्रह्मानंद तथित है ना वित्थान हेतु प्रतिपादित हो टिप्पण साफ कह देते हैं तृतीय शब्द लक्षित कर देता है वित्थान के प्रति कारण विद्यमान है वहां पर विान का कारण विद्यमान है मुक्ति नहीं हुई मोक्ष नहीं हुआ अश्विन उपादित अब इन से पूर्व कथन स्थापित कर दिया है उपादित सौशुप्त आनंदे इस का आनंद ब्रह्मानंदी है इस आनंद के लिए सभी तड़पते है इस बात को तो अनेक दृष्टान्तों से श्रम स्थापित शकुनियादे बृष्टानता श्रुतियुक्त शकुन पक्षी आदि अनेकों दृष्टान्त जो है श्रुति में कहा दृष्टान बताएंगे देखिए दृष्टान शकुन ही शेर कुमार महाब्राह्मण मा इत सुनंदे श्रुति रिता दृष्टानता शकुन ही दृष्टान्त सबसे पहला पक्षी दूसरा शेर शेन साधारण पक्षी पहले छोटी वाली ली फिर शेर बड़ा बाज पक्षी फिर बच्चा बालक कुमार बच्चा महानृप सम्राट बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक पूरे धरती का मालिक सम्राट है महाब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी हाँ तीनों सत्यानंद श्रुति लेता ये दृष्टानता ये सारे दृष्टांत है किसके लिए सुशुप्ति का आनंद का विषय में इसको रूप ने प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया है श्रुक्ति ने कथन किया है शकुन आदि भी पंचमी दृष्टान्त ही सुप्त आनंद उपादन ही सुखम नास्तिक के दुरु दुरु पांच दृष्टान्तों के द्वारा शिशुप्त में आनंद का करने से श्री में सुख नहीं होता ऐसे कहने वालों का मत खंडित हो जाता है उन मंत्रों को भी टीकाकार बताएंगे और श्लोकों में उन दृष्टांतों को बताएंगे तथा उनमें सबसे पहला शकु का दृष्टान तोते का दृष्टांत दे रहे हैं एक तोते तो ले रहे हैं जानकर के आपने देखा होगा सड़क के किनारे जहां कई जगह भीड़ होता है मेराएं लग जाते हैं जहां वहां पर एक आदमी रहता है ज्योतिषी तोता ज्योतिषी है ना तोता ज्योतिषी ने देखा अरे मेले में जाओ तो दिखेगा हाँ ये पिंजरा रखता है वो सामने चादर डाल दिया बैठा रहता है ज्योतिषी और पिंजरे में तोता रहता है सामने को कार्ड रखता है और आप पैसा दोगे बस वो खोलेगा तो, तो आएगा इधर उधर देखेगा आपका चेहरा भी देखेगा चार बेको नया आदमी बैठ गया यहाँ पे और फिर वो एक आग उठा लेगा अच्छा जैसे देखो आपको पूरा अच्छे से देख कर किसे निकाला है? जो किसी बोलते हैं वो डोगी देखो तो आपको पहले इसने अच्छी तरह से देख लिया तब वो निकाला है आपके लिए ही निकाला है आपके बारे में इसमें निकाला है तो फिर अंदर जाए उसे बंद कर देता है उसको लेकर के पढ़ लेता है आपको पढ़ के सुना देता है हो गया कहानी का तो ट्रेनिंग देना पड़ता है उसके लिए तो उड़ जाएगा इसे <laughs> क्या करते हैं पहले वो सोते तो पैर बांध देते हैं उसी जो पिंजरा होता है जिसको लेके चलने का बाद में उसी पिंजरे में एक सलाखे पे एक तरफ बांध दिया, दूसरा तरफ़ वो उड़ेगा उड़ेगा कहाँ उड़ तक से बंदा होगा उड़ते उड़ते उडते थकेगा फिर अंदर चला जाएगा पहले से कुछ दिन उसको भोजन भी नहीं देते हो पानी क्यों देते हैं थक कर कह पानी पिएगा फिर चला जाएगा पानी पिएगा करते कर थक गया उसके बाद कमजोर होने लगता है फिर भोजन रखेगा चावल वगैरह पका वो तो चक्का होगा तगड़ा हो जाएगा फिर दौड़ेगा मैं भाग जाऊंगा बार बार वो खोल लेता है छोड़ देता है फिर थक के वापस लौटता है वो पावस बंद करता है आदत कर देता है उसके दिमाग में चीज बैठ जाती है मेरा इतनी ही उड़ने की सकती है मैं इस दो मीटर दूरी से ज्यादा उड़ नहीं सकता उसकी तो बुद्धि में बैठ अभ्यास प्रशा उसे क्या करता बिना बांधे हुए लेकिन धागा रहता है शलाखा में बंदा एक तरफ से खोल दिया शलाखा एक तरफ खोल दिया और रस्सी रहती है लटका हुआ हवा में है और रस्सी लटका हुआ रहता है ना उसका अभी बंदा ही हूँ इसकी तो बुद्धि में आता है अभी भी बंदा ही हूँ और अंदर चला ऐसे करते करते आगे फिर उस पैर के भी रस्सी निकाल देता है उड़ ही नहीं पाता उतना उड़ जाएगा और और। फिर क्या करता भोजन अंदर देना बंद कर देता है उन पन्नों में दाना रख देगा और दाना भोजन भूखा है ढूंढे मिलेगा वो भी कभी ढूंढते ढूंढते एक आध पन्नी में निकालेगा दान में जाना वहां से निकालेगा खेचेगा पलटेगा पलटेगा दाने निकलेगी वो खाएगा कभी उसमें रख दिया कभी यहाँ रख दिया कभी वहां रख, रख दिया ऐसे कर करके उसको ऐसे आदत डाल देता है और अब वहां अनाज ना भी रहे तो भी वहाँ करके खड़ने की शुरू कर एक आद को तो देगा वो प्रैक्टिस कराया जाता है उसी को दुष्टांत बना रहे हैं आशुन क्या हाथ तो बांध के करते थे पहले वैसे भी ट्रेनिंग देते हाथ से बांध दिया, अब उड़ रहा है, अब वो हाँ हाँ रहा है, है। वापस हाथ करके बांधिया आयतन अलब्ध् बंधन मे उपाश्रय देवु सौम्य तनमो दिशा दिशा पति अन्य आयतन अलब्ध् प्राणम में उपाश्रय दे उपनिषद। इत्यस्य परस्य छांदव्यपन प्राणबंद मन दृष्टानक्य संक्षेपे यथा श्लोकद्व जैसा कोई पक्षी तोतारी सूत्रेण प्रबद्ध धागे से बंधा हुआ है दिशम दिशम परित्वा अलग अलग दिश, दिशा दिशा में उड कर्के अन्यात्र बल्ध कहीं भी विश्राम प्राप्त नहीं कर पाता है तो बंधन भी तुम्हारे जो मन है ना वह क्या करता है अनेक विषयों में जाता है जागृत काल में अन्य आय तुम्हुआ लेकिन कहीं भी उसको विश्राम नहीं मिलता है तब प्राण प्राण में में में ही करके आ जाता है। है, इसे में में मना हा इसी इस दृष्टांत को प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य है। इस वाक्य स्मृति का है का वाक्य है इसके अर्थ को संक्षेपिण दोष लोगों के दूर करने जा रहे हैं शकुनी सूत्रबद्ध सन दीक्षु व्याश्रम अलब्धवा बंदन स्थानम वाद्यपाश्रय शकुनी सूत्र अक्षी, तो धागे से हो करके, अलब्ध्वा, दिशा दिशा दिशाओं में उड़ उड़ करने के प्रयास किया हम उड़ के भाग जाएं, लेकिन वो भाग नहीं पाता है कई अन्यत्र उसको आयसर विश्राम स्थान मिलता नहीं है तो बंधन स्थान आपस अपने बंधन का जो स्थान कौन सा हाथ है खंबा है इत्यादि उसी में वो लौट करके विश्राम को प्राप्त करता है हस्तालु कुचित आधार सूत्रेण ने बद्धा है ना हस्ताली किसी ने किसी आधार में क्या कर दिया सूत्र से बांध दिया गया है कौन? पक्षी आहार आदि आहारदि को पानी की इच्छा से दिशा पूर्व आदि अनेक दिशाओं में दौड़ दौड़ दौड़ करके जाते हैं व्यापार करके तश्रम विश्रम्य दे अस्मृति विश्राम विश्राम का स्थान को लेना विश्रम विश्रम्यमृति विश्रम मैंने स्थान विशेष अलब्धवा आधार विशेष को प्राप्त न करके तम बंधन स्थानम स्थानमें यथा आश्रय जहां से बंदे हुए थे वही लौट करके बैठ जाते हैं जैसे यथा उसी प्रकार से जीव क्या कर रहा है जीवो धर्मा, धर्मा स्वप्ने जागृत भ्रांतवा कर्मी लीय भ्रांतवा है भ्रांत्या समझना भ्रांतवा मैंने भ्रमण कृत्व छेप धातु है भ्रम से क्या प्रतिभा से जीवोपाधि उसे जीव का उपाधि तुझो मन है क्या कर रहा है धर्म अधर्म फल आपते अपने पुण्य और पाप के फलों को पाने के लिए इस जगत में जागृत काल में दौड़ रहा है पुण्य का फल पाना है या पाप का फल के लिए हम जागृत में बैठे हुए हैं हम जगे हैं तो जगे हुए में क्या हो रहा है पूर्व जन्म जन्माते पुण्य पाप का फल भोग रहे हैं आप तो पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, नया संकल्प करके नया काम कर रहे हैं उस काम में भी क्या सुख होता है चाहे कर्मियोग कर रहे हो चाहे भक्तियों कर रहे हो चाहे ध्यान योग करो उससे भी तो दिक्कत तो है ना बैठे बैठे बैठे सब जखड़ जा जाते हैं ने? दर्द होता है तो कोई भी अब जगे हुए आप कुछ भी करेंगे करना तो है जगह है तो कुछ नुक्रिया होगा शरीर है तो क्रिया होगी अब क्रिया होगी तो थगान होगा होगा कष्ट तो होगा, होगा ही सुख भी कष्टाकर्मी हो जाता है बाद में इसलिए इसलिए कहते हैं कि जीव का उपाय जो मन क्या है अपने पुण्य धर्म और अधर्म फल प्राप्ति करने के लिए ही स्वप्ने जागृति स्वप्न काल में स्वप्न में कभी कभी जागृत सब में कभी जागृत में बेचारा दौड़ते रह जाता है भ्रमण कृतवा भ्रांतवाने भ्रमण कृतवा भ्रमण करके छीणे कर्मणी जब जागृत भोग के योग्य कर्म स्वप्न भोग के योग्य कर्म क्षय हो गया तो क्या होता है दे से लौट जाता है। कहा लौटेगा तथा ठीक उसी प्रकार से पक्षी के समान जीव, जीव जो पाली जब मनो क्या कर रहा है पुण्य पुन्य पुण्य फल योह सुख दुख योह अनुभवाय सुख दुख का अनुभव करने के लिए ही स्वप्न जागृत अवस्थ यो तद जागृत रूपी दो अवस्थाओं में जगह बार बार उन जगहों में जाकर के भ्रमण करके भोग प्रदे कर्मणि छीने, भोग प्रदान कर रहा हुआ कर्मों का क्षय होने पर स्वउपादान अज्ञान विजय है आ गया ना कहा जा रहा है साक्षात ब्रह्म एक ही हुआ अपने उपाद करण अज्ञान में पहले उसका उपायकर्ण कौन है मन को उपादन करण तो है अपने उपानकरण अज्ञान में चला लय तदुपहितो जीव परमात्म भगवती जहां वो लय होगा तदुपरित जीव भी परमात्मा में एक हो गया ऐसा व्यवहार हो जाता है तदुपहितो जीव परमात्मा वो भगवती मान अज्ञानोपहित जीव ही परमात्मा हो रहा है अज्ञान रहित शुद्ध नहीं शुद्ध की एकता नहीं हो यहां पर अनुभव हो रहा है अज्ञान विशिष्ट की एकता का अनुभव हो रहा है सौक्षुप्त ब्रमणी जी नव सुश्रुति ब्रह्म इधन दृष्टान तथा आकाशे शेनो वर्ण वीरपत श्रांत संहते पक्ष स्वाल ध्रियत एवेवाय पुष्मा आनंदय धाव यत्र युप्तों न कंचन काम काम यदे न कंचन स्वप्न पश्यंत का प्रपंचन करने वाला मंत्र को भी उठाया जा रहा है तथा उस प्रकार से जिस प्रकार इस आकाश में श्यन अद कोई दूसरा कोई बड़ा पक्षी विपरीपत्य अपने भोजन आदि पाने के लिए अपने कर्मानुसारेगा भोजन आदि पाने, पाने के लिए सुख दुख के लिए ही वह दौड़ा दौड़ भाग करके शांत थक गया सहत्य पक्ष अपने दोनों पक्षों का पहले तो दौड़ते रहता स्व आल धर्य अपने नीड जो आलय है अपने घोसले की ओर वह जाकर के घुस जाकर बैठ जाते हैं व्यम पुरुष उसी प्रकार से यह पुरुष क्या है यह तस्मा आनंद आया तस्म ही आनंद इस आनंद को पाने के लिए धावती यत्र की जाता है पहले जागृत उड़ा उड़ती इंद्रियों के द्वारा गया थक थक इंद्रियो को समेटा पंख है उनके पास पक्षी का जैसे पंख होते हैं या हमारे पास इंद्रिया हैं हमारे पंख है जिसे हम जगत में उड़ उड़ के जाते रहते हैं <laughs> और करना करना पड़ता है सोने के लिए इंद्रियों को बंद करना पड़ता सर कर बंद कर इसे करके वो कहा जाता है दौड़ के आम के लिए दौड़ गया दौड़ यत्र सुप्त सन सोने के बाद न कंचन काम काम दे न कंचन स्वप्न वह न कोई जागृत काल के समान कोई विषय का व्यवहार नहीं कर रहा है न स्वप्न को ही देख रहा है शेनो वेगे नीड़ का जीव सुप्तो तथा धावेत ब्रह्मानंद शेरों वे ने नीड़ कलम पटा शेन क्या करता है सारा दिन दौड़ दौड़ थकने के बाद कलम पटा एक ही बस किसी तरह मैं अपना घर लौट एक ही चीज दिखता है घर पहुंच जाऊं जैसे आज नौकरी करने वाले होता है ड्यूटी खत्म हुआ नहीं बस कब घर पहुंच जाए और पहुंचने वाले खबरें होती कब ड्यूटी पहुंच जाए यह लगा रहता है गंदा ड्यूटी गए तो घर में आने की सोच घर में रहे तो ड्यूटी जाने के बाद दिन रात सारा जिंदगी ऐसी चली जाती पता ही नहीं चलता कई तो ऐसे होते रिटायर्ड होने के बाद ड्रीन को खुज नहीं रहती है नौ बजते ड्यूटी जाना है ड्यूटी जाना है अरे कहाँ जाएगा डेढ़ रिटायर्ड हो गया ये कंडक्टर ऐसे था ऋषिकेश का बहुत ईमानदार कंडक्टर था ईमानदारों में से नाम था उसका उसके बराबर कोई कंडक्टर ईमानदारी से काम हुआ ही नहीं मिनट तक उसकी ड्यूटी थी अभी तक यहां से मिनट का बस में आता था अब होने के बाद मैं घर में बैठा ना चाहता है ना थोड़ा आवाज आई दिमाग जब तक तो नीचे नींद भी नहीं आ तो रोटी हजम हो गए अब क्या करें वो जाकर गाड़ी बैठ जाए फिर मिर्ट आ जाएस तब फिर आप खाना पीना सो जाते वैसे अपना स्टाफ है टिकट तो लौटना था रोज जाता रोज जाता <laughs> वो ड्यूटी। एक बार तो बेचारा तो गया बस में के मर गया एक बार बीमारी थी। बुढ़ा हो गया बीमार भी हो गया था बिना था तो बेहतर नहीं होता, रोटी खाना है खावे ना नींद आवे ना कुछ नहीं इस जाना जरूरी है उसको रोज रोज आप ड्यूटी पे पहुँच जाएस ड्रेस पहन में पहुंच जाता था अपना बैठ के बैग लेकर कंडक्टर को करना नहीं कंड कर रहा है एक बार ब्रेक लग गया झिप रही लग गया निंदाई हो गई सामने चोट लगी, बस लग गई कलम पट्टो ड्यूटी कलम पट्टा हो गया था <laughs> तो किसी किस का होता आदत होती ना हम लोगों को भी क्या शुरू शुरू में जनेू कपड़ा परेशानी हो, अब असन्यास हो गया अब ढूंढे जनू कहाँ गया तो ढूंढ तो रहे कहाँ गया वही फिर दिमाग में हो गया हो। तो, देख तो, देख तो, होते हैं। तो से नीड़े का लंपट रहा वेगे न शेरों में सोने के लिए चला जाता है उसी प्रकार से जीवा ब्रह्मान का लंपट सुप्ति धावे ब्रह्मानंदानुभुति जो पूर्व हुआ था उसी को वापस पाने के चक्कर में सुप्त शुद्ध दौड़ के चला